पथ खस्त आस्ट के दुतियो ध्यायः चतुर्थो नुवाकह एक विंशम सुक्तम्भ भावार्थ हे अपूर्व शक्तिशाली इंद्र सन्रक्षन की कामना करने वाले हम तुम्हें युद्ध में सहायता के लिए बुलाते हैं भावार्थ वह वीर एवं तरुन इंद्र हमार हम सभी मित्रगण संरक्षण करने वाले तुज इंद्र काही वर्णन करते हैं भावार्थ हे पशुओं के स्वामी इंद्र तुम्हारे लिए ये सोम रस निचोड़ कर रखे हुए हैं अतः तुम इनका पान करो भावार्थ भाइयों से रहित हम हे इंद्र तुम्हें ही भाई के रूप में स्वीकार करते हैं अतः तुम्हारे जो तेज हैं उन सभी तेजों के साथ आओ भावार्थ सोम रस में गाय का दूध एवं दही मिलाया जाता है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 अतः सर्वत्र व्याप्त होकर तुमको हम पूर्ण रूप से नहीं जान सकते भगवान को पूर्ण रीति से जानना सर्वथा असंभव है भावार्थ हे शूरवीर इंद्र हम तुमसे मैत्री तथा भोग्य पदार्थों को मांगते हैं हे निवासी एवं सिरस्तरण धारण करने वाले इंद्र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 भावार्थ हे इंद्र तुमसे अच्छी प्रकार सुरक्षित होकर हम युद्धों में शत्रुओं को पराजित करेंगे भावार्थ संग्राम में शत्रुता करने वाले शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त करें दुष्ट बुद्धि वालों पर शासन करें वीरों के साथ रहकर शस्त्र को मारें यश बढ़ाएं अतः हे इंद्र हमारी बुद्धियों की सुरक्षा करो भावार्थ हे इंद्र तुम जन्म से ही शत्रु रहित हो तुम सदैव बंधु रहित शत्रु रहित हो तुम बंधुपन संग्राम से चाहते हो भावार्थ यज्ञ न करने वाले धनवान को तुम मित्र नहीं बनाते हो क्योंकि वे शराब में मस्त होकर तुम्हारी हिंसा करना चाहते हैं इंद्र अहंकारीयों का सहायक कदापि नहीं होता भावार्थ हे इंद्र तुम्हारी मैत्री में रहकर हम घर में ही निष्क्रिय बैठकर वृद्ध न हों अपितु सदैव याक करते हुए संगठित होकर बैठे भावार्थ हे इंद्र तेरा जो ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य से हम कदापि दूर न हों अतः तू हमें सदैव बल से युक्त धन दे हम उस धन की रक्षा करने में समर्थ हों तथा उसे कोई शत्रु छीन न सके भावार्थ दान देने वाले दाताप को सब देवतो ऐश्वर्य प्रदान करते ही हैं परंतु मनुष्य भी उसकी धन द्वारा सहायता करते हैं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 परंतु जो मेघ की भांति दान की वर्षा करते हैं वे ही सच्चे राजा तथा सबके द्वारा वरणीय होते हैं द्वाविंशम सूक्तम भावार्थ अस्य देव उषा के प्रकाशक हैं इन्हीं के कारण सब ओर प्रकाश होता है इसलिए ये बुलाने योग्य हैं भावार्थ अश्विनों ने भृज की रक्षा की अतः हे ऋषि तू इन देवों की रक्षा कर जो अपने भोजन देने वाले की रक्षा करता है उसकी रक्षा ज्ञानी जन करते हैं भावार्थ दोनों देव तेजसवी एवं सर्वत्र संचार करने वाले हैं तथा वे दानी पुरुषों के घर ही जाने वाले हैं अतः हम भी दानी होकर उन्हें अपने घर बुलाएं भावार्थ हे देवों तुम्हारा रथ सब ओर जाने वाला है ये सब जगह जाकर कल्याण का विस्तार करते हैं अतः उनकी उत्तम बुद्धि हमें भी प्राप्त हो तथा हम भी सबका कल्याण करें भावार्थ चारों तरफ दृढ़ता से बाधा हुआ अश्वदेवों का रथ सर्वत्र बिना किसी रुकावट के जाता है इनके रथ के कारण द्यु एवं पृथ्वी दोनों लोक सुशोभित होते हैं इसी प्रकार मनुष्यों के रथ भी सब ओर जाने वाले हों तथा जहां भी जाएं वहां वे सुशोभित हों भावार्थ ये दोनों कल्याण का पालन करने वाले हैं ये दोनों देव होकर खेती का कार्य करते हैं खेती का कार्य सर्व श्रेष्ठ कार्य है जिसे देव भी करते हैं भावार्थ अश्वदेव श्रेष्ठ मार्ग से चलकर वीरता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देते हैं मानव वीरता प्राप्त करें परंतु अधर्म मार्ग से नहीं बल्कि सत्य मार्ग पर चलकर ही वीर बने भावारर्थ ये दोनों देव धन की वृष्टि करने वाले हैं परंतु ये धन की वृष्टि उसी पर करते हैं जिसके घर सोम पीते हैं तथा ये सोम उसी के घर पीते हैं जो दानी होता है भावारर्थ इन का रथ स्वर्ण के भंडार से समृद्ध है और पोषण करने वाले अन्न से भी युक्त है भावार्थ अश्वदेवों ने पवित्र मार्ग से चलने वाले की लोगों का भरण पोषण करने वाले की और ऐसे क्षत्रिय वीर की जिसकी गति कहीं रुकती नहीं रक्षा की थी सब एक दूसरे का भरण पोषण करें खुद भी पवित्र मार्ग से चलें भावार्थ यदि बुद्धिमान मनुष्य हृदय से अश्वदेवों को बुलाए तो वे उनकी विनती अवश्य सुनते हैं तथा वे अवश्य ही आते हैं भावार्थ हे बलवान देवों हमारी विनती सुनकर तुम सभी शक्तियों से सुसज्जित होकर आओ जिस प्रकार कुआं जल से पूर्ण होता है उसी प्रकार तुम अन्न से पूर्ण होकर हमारे पास आओ भावार्थ प्रतिदिन मैं अश्वदेवों का नमन करता हूं विनम्रता पूर्वक उनकी वंदना करता हूं भावार्थ शुभ का पालन करो शूरों के मार्ग से गमन करो बल को धन मानो शत्रु को अपना पता ना दो अपना स्थान सुरक्षित रखो भावार्थ जिस प्रकार पिता अपने पुत्रों का पालन करता है उसी प्रकार अश्वदेव हमारा पालन करें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 अतः यह अग्नि उन्हीं लोगों को धन प्रदान करता है जो संसार में प्रधा करते हुए आगे बढ़ते हैं इसके विपरीत जो सदैव आलसी बनकर बैठे रहते हैं कुछ भी परिश्रम नहीं करते उन्हें यह किसी प्रकार की मदद नहीं देता भावार्थ इस अग्नि की प्रसन्नता वरदान रूप होता है यह जिस मनुष्य की हवि स्वीकार करता है वह हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त होता है उसी प्रकार जिस मनुष्य के द्वारा खाया हुआ भोजन जाठराज स्वीकार कर लेती है अर्थात पचा डालती है वह मानव उत्तम स्वास्थ्य रूपी ऐश्वर्य को प्राप्त करता है भावार्थ जो समाज में आत्मा अपने दल के सदस्यों के साथ मिलजुलकर रहता है तथा समाज के शत्रों को पीडित करता है। उसका तेज उसके अन्य साथियों की अपेक्षा बढ़ जाता है। और वह उस समाज का अग्मी अग्रणी बन जाता है। भावार्थ तेजस्वी तथा स्रेष्ठतम होने के लिए अग्मी की उपासना एक मात्र उपाय है। जो इस अग्नि की मन से बुद्धि पूर्वक उपासना करता है उस पर इस अग्नि देव की कृपा बरसती है तथा वह उस कृपा से तेज महानता कीर्ति एवं शोभा से युक्त होकर हर प्रकार से उन्नत होता है भावार्थ यह अग्नि प्राचीन काल से देवों का दूत बना हुआ है यह अग्नि देवों का मुख रूप है अतः इसमें डाली गई हवि देवों तक पहुंचती है जिस प्रकार कोई दूत